कठोपनिषद प्रथमोध्याय प्रथमी का दान ओम उन्व वाजश्रवस तस्केता पुत्र आस प्रसिद्ध है कि यज्ञ फल के इच्छुक वाजश्रवा के पुत्र ने विश्वजीत यज्ञ में अपना सारा धन दे दिया उसका नचकेता नामक एक प्रसिद्ध पुत्र था तख्याय विद्यास्तु उसा ह वाई वृत्ताजम तद्दानादि नि श्रवो यशो यस वाजश्रवाढ़ वा। किल विश्वजिता सर्व सर्वेधनेजे तत्फल कामयम स तस् क्रंत सर्वेदसम सर्वस्वम धनम दत्तवान दद दजमा नचकेता पुत्र क्लास बभूव यहाँ जो आख्यायिका है वह विद्या की स्तुति के लिए है उषण अर्थात कामना वाला ह और वै ये निपात पहले बीते हुए वृत्तांत को स्मरण कराने के लिए है वाज अन्न को कहते हैं उसके दानादि के कारण जिसका श्रव यानी यश हो उसे श्रवा कहते हैं अथवा रूढ़ि से भी यह उसका नाम हो सकता है उस श्रवा के पुत्र श्रवस ने जिसमें सर्वस्तु समर्पण किया जाता है उसे विश्वजीत यज्ञ द्वारा उसके फल की इच्छा से यजन किया उस यज्ञ में उसने सर्ववेदस यानी अपना सारा धन दे डाला कहते हैं उस यजमान का नचकेता नामक एक पुत्र था तमह कुमारगम गम संतम दक्षिणा सुमाणासु श्रद्धा विवेश सोमन्यतः जिस समय दक्षिणाएँ अर्थात दक्षिणा स्वरूप गाँव में ले जाई जा रही थी उसमें यद्यपि अभी वह कुमार ही था श्रद्धा अर्थ बुद्धि का आवेश हुआ वह सोचने लगा प्रथम अप्राप्त तमह नचिकेत कुमस सतम अप्रातजनशक्ति बालमे श्रद्धास्तिबुद्धि पितरहितम प्रयुक्तावेश प्रवेशवती कस्ल इहत्भ्य सदस्ये दक्षिणासु निर्माणसु विभागे नोपनीयमसु दक्षिणार्थसु गोसुसा आविष्ट श्रद्धो नजकेता अमन्यत जो कुमार अर्थात प्रथम अवस्था में ही स्थित है और जिसे पुत्रोत्पादन की शक्ति प्राप्त नहीं हुई उस बालक नजकेता में श्रद्धा का अर्थात पिता की हित कामना से प्रयुक्त आस्तिक्य बुद्धि का आवेश प्रवेश हुआ किस समय प्रवेश हुआ इस पर कहते हैं जिस समय ऋत्विक और सदस्यों के लिए दक्षिणाएँ लाई जा रही थी अर्थात दक्षिणा के लिए विभाग करके गौवें लाई जा रही थी उस समय नचकेता ने श्रद्धा विष्ट होकर विचार किया कथम इतुचते किस प्रकार विचार किया शोक बतलाते हैं नचकेता की शंका पीतो दग्ध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदा नाम तेलोह कान तान सच्छति ही जल पी चुकी है जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है जिनका दूध भी दूह लिया गया है और जिनमें प्रजनन शक्ति का भी अभाव हो गया है उन गवों का दान करने से वह दाता जो आनंद अर्थात आनंद शून्य लोक है उन्हीं को जाता है दक्षिण गावो विशेष्य पीत मुदकम् मुदक याीदका जगधम भक्षि तृणमस्ता जग्धतृष्ण तृण दुग्धो यासाम दोह क्षीराक्षो युदो निरीद्रिया अप्रजनन सर्थ जीर्णा निष्फला गावर्थ यास्ता एवं भूतागा गा ऋत्भ्यो दक्षिणाबुद्ध्या तद प्रत्यक्षनंदा अनानंदा असुखा नामेत्येत ते, ते लोकास्ताजमो गच्छति दक्षिणा के लिए लाई हुई गौवों का विशेषण बतलाते हैं उन्होंने जल पी लिया है वे पीतोद का कहलाती हैं जो तृण अर्थात घास खा चुकी हैं अर्थात जिनमें और घास खाने की शक्ति नहीं रही है वे दग्ध तृणा है जिनका क्षीर नामक दोह दुहा जा चुका है वे दुग्ध दोहा है तथा निरिंद्रिया जो संतान उत्पन्न करने में असमर्था अर्थात बूढ़ी और निष्फल गौें हैं उन इस प्रकार की गावों को दक्षिणा बुद्धि से देने वाला यजमान जो आनंद अर्थात सुखहीन लोक है उन्हीं को जाता है पिता पुत्र संवाद स होवाच पितरम तत्क दास दीय तृतीय तम होवाच मृत्यवे ता तब वह अपने पिता से बोला हे तात आप मुझे किसको देंगे इसी प्रकार उसने दोबारा तिबारा भी कहा पिता ने उससे मैं तुझे मृत्यु को दूंगा ऐसा कहा कृत्वा संपत्ति फलम् मया मैयात्रेण सत्ता निवारणीयम् निवारणीय आत्मदने मत्वा मितरम उपगम्य सा होवाच पितरम हे तत्त कस्मै ऋत् दक्षिणार्थम माम वशेषा दक्षिणा दासीति प्रेक्षसिवपेक्ष द्वित तृतीय अभी उवाच कस्म दासि कस्म दासि कुमार कुमारस्वभा क्रुद्ध संता पुत्र किलो उच मृतवे वैवस्वता तब इस प्रकार यज्ञ की पूर्णता न होने के कारण पिता को प्राप्त होने वाला अनिष्ट फल मुझ जैसे सतपुत्र को आत्म करके भी निवृत्त करना चाहिए ऐसा मानकर वह पिता के समीप जाकर बोला हे hey, तात आप मुझे किस ऋत्विक विशेष को दक्षिणा में देंगे इस प्रकार कहने पर पिता द्वारा बारंबार उपेक्षा किए जाने पर भी उसने दूसरे तीसरे बार भी यही बात कही कि मुझे किसको देंगे मुझे किसको देंगे तब पिता यह सोचकर कि यह बालकों के से स्वभाव वाला नहीं है क्रोधित हो गया और उस पुत्र से बोला मैं तुझे सूर्य के पुत्र मृत्यु को देता हूँ स एव मुक्तः पुत्र एक परिदेवयांच कथम उच्यते पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह पुत्र एकांत में अनुताप करने लगा किस प्रकार सो बतलाते हैं बहुना में प्रथमो बहुना मध्यम कि कर्तव्य जन्मयाद्यक्यति मैं बहुत से अर्थात शिष्या या पुत्रों में तो प्रथम अर्थात मुख्य वृत्ति से चलता हूँ और बहुतों में मध्यम अर्थात मध्यम वृत्ति से जाता हूँ यम का ऐसा क्या कार्य है जिसे पिता आज मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे बहुनाम, बहूना शिष्याण पुत्राण निगछा प्रथम सन्मुख्य शिष्यादिवृत्थ मध्यमान च बहूना मध्यमो मध्यम मृतेमी नाधमया कदाचि तमेवम विशिष्ट अपि पुत्र मृतवे ता दाम पिता स कि कर्तव्य प्रयोजन मैं प्रत्येन करिष्यति यत् क्यकर्त्यम अदय नून प्रयोजन अलपेक्ष क्रोधवशा पिता तथापि तथा तत्वचो भूदिते मूदिते मा, भूदित माता परदेवनापूर्वकं आह पितर शोकाभष्ट कि मोक्त मैं बहुत से शिष्य अथवा पुत्रों में तो प्रथम अर्थात आगे रहकर मुख्य वृत्ति से चलता हूँ तथा बहुत से मध्यम शिष्यादि में मध्यम रहकर मध्यम नृत्यु से बर्तता हूँ अधम नृत्यु से मैं कभी नहीं रहता उस ऐसे विशिष्ट गुण संपन्न पुत्र को भी पिता ने मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ ऐसा कहा परंतु यम का ऐसा कौन सा कर्तव्य प्रयोजन इन्हें पूर्ण करना है जिसे ये इस प्रकार दिए हुए मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे अवश्य किसी प्रयोजन की अपेक्षा न करके ही पिता ने क्रोधवश ऐसा कहा है तथापि पिता का वचन मिथ्या न हो ऐसा विचार कर उसने अपने पिता से जो यह सोच कर की मैंने क्या कह डाला शो कातुर हो रहे थे खेद पूर्वक कहा अनुपस् यथा पुर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्य में उमरतः पत्यते सस्य में उजायते पुनः जिस प्रकार पूर्व पुरु पुरुष व्यवहार करते थे उसका विचार कीजिए तथा जैसे वर्तमान वर्तमानकालीन अन्य लोग प्रवृत्त होते हैं उसे भी देखिए मनुष्य खेती की तरह पकता अर्थात वृद्ध होकर मर जाता है और खेती की ही भांति फिर उत्पन्न हो जाता है अनुपस्यालोचय निभालय अनुक्रमेण यथा येन प्रकारेण वृत्ता पूर्वे अतिक्रांता पितृपिता महादयस्तव तृष्ट वृत्मास्थर्हसी वर्तमानापरे साधवो यहां वर्तंते तति पश्लोचय तथा नु मृषाण वृत्त वर्तमान वास्ती तद्विपरीत असतां च वृत्त मृषाक मृषा कृत्वा कशिजरामती सव मृत्यो मनुष्यः पच्यते जीर्णो मियेते मृत्च सव आजात आविर्भवती अरित्ये जीवलोके कि मृषाकंडेन पाला आत्म सत्य प्रेषय इत्यभिप्रायः आपके पिता, पिता आदि पुरुष अनुक्रम से जिस प्रकार आचरण करते आए हैं उसकी आलोचना कीजिए उस पर दृष्टि डालिए उन्हें देखकर आपको उन्हीं के आचरणों का पालन करना चाहिए तथा वर्तमान वर्तमानकालीन जो दूसरे साधु लोग आचरण करते हैं उनकी भी आलोचना कीजिए इनमें से किसी का भी आचरण करने कथन को मिथ्या करना नहीं था और न इस समय ही किसी का है इसके विपरीत असत पुरुषों का आचरण मिथ्या करना ही है किंतु अपने आचरण को मृषा करके कोई अजर अमर नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य खेती की तरह पक्ता अर्थात तो जीर्ण होकर मर जाता है तथा मर कर खेती के समान पुनः उत्पन्न आविर्भूत हो जाता है इस प्रकार इस अनित्य जीवलोक में असत्य आचरण से लाभ ही क्या है अतः अपने सत्य का पालन कीजिए अर्थात मुझे यमराज के पास भेजिए यमलोक में स नचकेता सवे मुक्त पितात्मन सत्यताय प्रसिया यम ग्रो रात्रिवा सेशिते प्रोश्यागत यम मत भार्वा ऊँचू बोधयंतः पुत्र के इस प्रकार कहने पर पिता ने अपनी सत्यता की रक्षा के लिए उसे यमराज के पास भेज दिया वह यमराज के घर पहुंचकर तीन रात्रि ठिका रहा क्योंकि यम उस समय बाहर गए हुए थे प्रवास से लौटने पर यमराज से उनकी भारिया अथवा मंत्रियों ने समझाते हुए कहा वै स्वा प्रवसती अतिथिर्ब्राह्मणो गुहाण तस्ताम शांतिम कुर हर वै वसथोदक ब्राह्मण अतिथि होकर अग्नि ही घरों में प्रवेश करता है साधु पुरुष उस अतिथि की यह अर्घपाद्य दान रूप शांति क्रिया करते हैं अतः हे वै इस ब्राह्मण अतिथि की शांति के लिए आइए। जलिया वैश्वा नरो साक्षात्शति अतिथि सन्ब्राह्मणो गृहा दहन तस्ह सवाग्नेता पाद्यासनादिध्यानरक्षण शांतिम कुरोतिथेथ तो हरा हर ये हे नचकेतसे थम यतश्चाकरणे प्रत्यवाय श्रूयते ब्राह्मण अतिथि के रूप में साक्षात वैश्वानर अग्नि की दग्ध करता हुआ सा अग्नि ही दग्ध करता हुआ सा घरों में प्रवेश करता है उस अग्नि के दाह को मानो शांत करते हुए ही साधु गृहस्थजन यह पाद्यादिदान रूप शांति किया करते हैं अतः हे वैवस्वत् नचकेता को पाद्य देने के लिए जल ले जाइए क्योंकि ऐसा न करने में प्रत्यवाय सुना जाता है आशा प्रतीक्षे सगत सुनिता पुत्रे पुत्र पशुगंश सर्वाण हे सदंक्ते पुरुष सल्प मेधसो यस्वन् वसती ब्राह्मणो गृह जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए रहता है उस मन बुद्धि पुरुष की ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छाएं, उनके संयोग से प्राप्त होने वाले फल प्रियवाणी से होने वाले फल यागादि इष्ट एवं उद्यानादि पुरत कर्मों के फल तथा समस्त पुत्र और पशु आदि को वह नष्ट कर देता है आशा प्रतिक्षे अनिर्ज्ञात प्राप्तिष्टार्थ प्रार्थना आशा निर्जात प्राप्यार्थ प्रतिक्षण प्रतिक्षण प्रतीक्षा ते आशा प्रतीक्षे संगत तत्सगम फल सुनता सुनृता हि प्रिया वाक्त चापूर्ते इं यागज पुर्तमिक्रिया फलम् पुत्र यथोक्तम् पुत्रपशुश्चाश पशुश सर्वानेतस यथोक्त वृत् आवर्जयती विनाशतीलो प्रज्स यस्ुंजानो ब्राह्मणो गृह वसती तस्मापेक्षणीय सर्वस्थास्व्यतिथिर्थ जिसके घर में ब्राह्मण बिना भोजन किए रहता है उस मंदमति पुरुष की आशा प्रतीक्षा आशा जिनका कोई ज्ञान नहीं है उन प्राप्तव्य इष्ट पदार्थों की इच्छा तथा अपने प्राप्तव्य ज्ञात पदार्थों की प्रतीक्षा एवं संगत उनके सहयोग से प्राप्त होने वाले फल सुन्नृता प्रियवाणी और उससे होने वाले फल इष्टापुर इष्ट यागा से प्राप्त होने वाले फल और पुर्त बाग बगीचों के लगाने से होने वाले फल तथा पुत्र और पशु इन उपरयुक्त सभी को नष्ट कर देता है अतः तात्पर्य है कि अतिथि सभी अवस्थाओं में अनुपेक्षणीय है एवं मुक्तो मृत्युवाच नचिकेत मुपगम्य पूजा पुरस् मंत्रियों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर यमराज ने नचकेता के पास जा उसकी पूजा करने के अनंतर कहा यमराज का वर प्रदान तिथो रात्रि यदवासी गृह बे अन्सन ब्रह्मण अतिथिर नमस् नमेस् नमस्तेस्तु ब्रह्मण स्वस्ति मेस्तु तस्मा वृती हे ब्रह्मण् तुम्हें नमस्कार हो मेरा कल्याण हो तुम नमस्कार योग्य अतिथि होकर भी मेरे घर में तीन रात्रि तक बिना भोजन किए रहे अतः एक एक रात्रि के लिए एक एक करके मुझसे तीन भर मांग लो तेसरो रात्र यद्यस्मा दातिथ वी गृह में ममानसन हे ब्रह्मण अतिथि तन्मत्ोह नमस्कार तस्मा नमस्ते भवतु हे ब्रह्मण स्वस्ति भद्रमेस्तु तस्मा नश्न मद्गृहवास निमित्ता दोषा तत्प्यूपेन यद्यवग्रहण सर्व मम स्वस्ति सै तथापि तदीक संसाद प्रसाद अनशनोपोषिता एक रात्रि प्रति तीन वराणेश अभिप्रेताशेषा प्राथय स्व मत् हे ब्रह्मण क्योंकि अतिथि और नमस्कार योग्य होकर भी तुम तीन रात्रि तक बिना कुछ भोजन किए मेरे घर में रहे हो अतः तुम्हें नमस्कार है हे ब्राह्मण मेरे घर में बिना भोजन किए आपके निमास करने के निमित्त से हुए दोष से उससे प्राप्त हुए अनिष्ट फल की शांति द्वारा मेरा मंगल शुभ हो यद्यपि तुम्हारी कृपा से ही मेरा सब प्रकार कल्याण हो जाएगा तथापि अपनी अधिक प्रसन्नता के लिए तुम बिना भोजन किए बिताई हुई एक एक रात्रि के प्रति मुझसे तीन वर अपने अभीष्ट पदार्थ विशेष मांग लो नचकेता स्वाहु नचकेता ने कहा यदि आप वर देना चाहते हैं तो प्रथम वर पितृपरितोष शांत संकल्प सुमना यथा सा गौतमो नम्मा भी तत्प्रशिष्टम मा भी वधे प्रतीत एक तत्याणाम प्रथम वरम ऋण हे मृत्यु जिससे मेरे पिता बाजस्रवस मेरे प्रति शांत संकल्प प्रसन्न चित्त और क्रोध रहित हो जाए तथा आपके भेजने पर मुझे पहचान कर बातचीत करे यह मैं अर्थात आपके दिए हुए तीन वरों में से पहला वर मांगता हूँ शांत संकल्प संकल्पो यस्य यस प्रति यमं प्राप्य किम नु क्यति मम पुत्र स शातसकल सुमना प्रसन्न अनाथ सियादीतमगतरोष्च गौतम मम पिता माभिमां प्रति हे मृत्यो किं चशिष्टमया मुक्त प्रषिता गृह प्रति मीवत्ती तो लमृति स एववायं पुत्रो मगत प्रत्य निर्थन त्रिहाँ प्रथम आद्यं वरम विणे प्राथे यत्पितो परिषण जिस प्रकार मेरे पिता गौतम मेरे प्रति शांत संकल्प जिनका ऐसा संकल्प शांत हो गया है कि न जाने मेरा पुत्र यमराज के पास जाकर क्या करेगा सुमनाह प्रसन्न चित्त और वीतमन्यु क्रोध रहित हो जाए और हे मृत्यु आपके भेजे हुए घर की ओर जाने के लिए छोड़े हुए मुझसे विश्वस्त लब्ध स्मृति होकर अर्थात ऐसा स्मरण करके यह मेरा वही पुत्र मेरे पास लौट आया है संभाषण करे यह अपने पिता की प्रसन्नता रूप प्रयोजन ही मैं अपने तीन वरों में से पहला वर मांगता हूँ मृत्युवाच मृत्यु ने कहा यथा पुरस्तादिता प्रतीत औदाली रुणिमत प्रतिष्ठ सुखम रात्रि सहितावीतम्य हो म दधी शिमान मृत्युमुखा प्रमुख मुझसे प्रेरित होकर पुत्र उद्दालक तुझे पहचान लेगा और शेष रात्रियों में सुखपूर्वक शोभेगा क्योंकि तुझे मृत्यु के मुख से छूटकर आया हुआ देखेगा यथा बुद्धिस्तयी पुरस्तात पूर्वमासी स्नेह समन्विता पीतुस्तव भविता प्रीति समन्वितव पिता तथा प्रतीतवान्नौद्दालि उद्दालौदल अरुण स्थापित मारुणि दया मुष्यायनो वा मतिष्टो मैंज्ञा सन इतरा अभी रात्रि सुखम प्रसन्न मना शयितागतमंडुष्च भविता सवा पुत्र दर दृश्यवान् दृष्टव स मृत्यु गोचरात् मृत्युगोचरात प्रमुख तेरे पिता की बुद्धि जिस प्रकार पहले तेरे प्रति स्नेह युक्ता थी उसी प्रकार वह औद्दाल की अब भी प्रीति युक्त होकर तेरे प्रति विश्वस्त हो जाएगा यहाँ उद्दालक को ही औद्दौल कहा है तथा तो अरुण का पुत्र होने से वह आरुणी है अथवा यह भी हो सकता है कि वह द्व्यामुष्यायण जो एक ही पुत्र दो पिताओं द्वारा संकेत करके अपना उत्तराधिकारी निश्चित किया जाता है वह द्वायुष्यायण कहलाता है वह अकेला ही दोनों पिताओं की संपत्ति का स्वामी और उन्हें पिंडदान करने का अधिकारी होता है जैसे पुत्र रूप से स्वीकार किया हुआ पुत्री का पुत्र अथवा अन्य दत्तक पुत्र आदि अंत अतः अकेले वाजस को ही औद्दालिकी और अरुणी कहने से यह संभव है कि वह उद्दालक और अरुण दो पिताओं का उत्तराधिकारी हो मत प्रतिष्ठ अर्थात मुझसे आज्ञप्त होकर वशेष शेष रात्रियों में भी सुखपूर्वक यानी प्रसन्न चित्त से सहन करेगा तथा यह सोचकर वेतमन्यु क्रोधहीन हो जाएगा कि तुझ पुत्र को मृत्यु के मुख से अर्थात मृत्यु के अधिकार से मुक्त हुआ देखा है